संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग, अनमोल सीख प्राचीन काल में एक संत थे वह मानते थे कि इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है उसे ईश्वर दे ही देता है वह अपने साथ एक कमंडल और रस्सी के अलावा कुछ नहीं रखते थे वह इधर से उधर घूमते रहते थे एक बार वे कहीं जा रहे थे रास्ते में उन्हें प्यास लगी पर कहीं पानी दिखाई नहीं दिया लाचार होकर वे आगे बढ़े कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक कुआं है जो लबालब पानी से भरा हुआ है एक हिरण उसमें से पानी पी रहा था उन्होंने सोचा कि इसमें तो पानी एकदम ऊपर है इसलिए वह कमंडल और रस्सी को छोड़कर कुएं के पास पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचते ही कुएं का पानी एकदम नीचे चला गया संत गए। उन्होंने नजरें इधर उधर दौड़ाई लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ उनकी प्यास गायब हो गई। वह चुपचाप खड़े होकर देखने लगी लगी आखिर बाजरा क्या है तभी कहीं से आवाज आई तुम हैरान क्यों होते हो हिरन के पास कमंडल और रस्सी नहीं थी इसलिए हमने खुद पानी को उसके नजदीक कर दिया लेकिन तुम्हारे पास तो कमंडल और रस्सी है इसलिए हमने पानी को नीचे कर दिया संत को इस बात पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कमंडल और रस्सी को दूर फेंक दिया और फिर पानी पिए बिना ही वहाँ से चलने को हुए इतने में फिर से आवाज आई अरे अरे अरे कहा जा रहे हो हमने तो तुम्हारे सब्र की परीक्षा ली थी जाओ और जाकर थोड़ा पानी पी लो तुमने तो हमें भी झुका दिया तुम्हारे पास एक कमंडल और रस्सी थी तुमने उसका मोह भी छोड़ दिया तुम किसी भी सहारे के बगैर जी सकते हो यकीनन यही तुम्हारी ताकत है सबके पास यह ताकत नहीं होती और न ही ऐसी हिम्मत होती है संत समझ नहीं सके कि यह सपना है या हकीकत लेकिन उनमें एक नया आत्मविश्वास भर चुका था अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग अनमोल सीख वाचक स्व भारती परिमल